परमात्म नम अथोध्यार्जुन उवाच संस से महाबाहो सगस्ेशूदन पदछीद महाबाहो सच्छा वेदि ऋषिकेश पृथक के अनुयू श्रद्धार्थो ऋषिकेश अंतरियामी हे वासुदेव मैं सन्यास संस त्यागस्य, त्यागके तत्त्वकु जानना जाननाछा चाहता हूँ श्री भगवाच काम्या कर्मण न्यासम् सन्यासम् कवयो विदु सर्व कर्म फल फलत्यागम राहु त्याग विचक्षरा काम्यास कवय विदु फल फलत्यागम राहु त्याग विचक्षरा अन्वय शब्दाथ कव्य पंडित जन तो कामयाना काम्य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 प्रहु कहते हैं त्याज दोसवे केप कर्म न त्याज्य चापरे पर छेद त्याज एके कर्म प्राहु मणिषि यज्ञ दान तप कर्म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 ्याघ्रेद निश्चय श्रृणु तत्र त्यागे भरत सत्तम त्याग हिष व्याघ्रे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 और तामस भेद से त्रिविध तीन प्रकार का संप्रकृत कहा गया है यज्ञ दान तप कर्म न त्याग्ञ कार्य में वस यज्ञो ज्ञानम तपस्व पावना मनीषिरा पदक्षेद यज्ञ दान तप कर्म न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 एक अभी कर्मा संगम त्यक्त फलानी चर्तव्या में पार्थ निश्चित मतमुत्तम पेद एकता कर्मा संगम त्यक्त फलानी चर्तव्या निश्चित मत उत्तम अन्वय किथ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 त्याग कर की वश कर्तव्या करना चाहिए इति यह मैं मेरा निश्चितम निश्चय क्या हुआ उत्तमम उत्तम मतम मत है नियत से तू संस कर्मणो नोपद्य मोहा सामसह परिकीर्ति पद उपपद्यते उपपद्य सग काम अन्वय एवं शब्दार्मण कर्म का संयास स्वरूप से त्याग न उप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 दुखमत्कर्म का सहस्याग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 त्याग कर दे तो सब वह ऐसा राजस राज थ्यार करके त्याग फलम त्याग के फल के को केव किसी प्रकार भी न लगी नहीं पाता कार्य में केवल यम नियतम क्रिय तेजुना संगम त्यक्त सग सात् ये अर्जुन संगम त्यक्त्यागत् अन्वय शुद्धा अर्जुन अर्जुन य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 त्याग त्याग मत माना गया है न नद्वेष्ट कुशल कर्म कुशले न सज्जते यागी सविष्टो मेधा विचिन्न संशय पदछेद नद्वे अकुशलम कर्म कुले न त्यागी सत्व समावि मेधावि छिन्न संश अनुस केकुशलम अकुशल कर्म कर्मसे तो न द्वेष्टी द्वेष नहीं करता और कुशले कुशल कर्म में न अनुसजते आसक्त नहीं होता वह सत्व समाविष्ट शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष चिन्ह संशयरित मेधावी बुद्धिमान और त्यागी सत्या त्यागी है न ही देह भ्रीता सत्यम त्यागी यु कर्माण्यशेष यु कर्मफल्यागी नी देता शक्यु कर्मा अशेषक यु कर्मफल त्याग सगी अन्वय शब्द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 शरीरवांग यत्कर्म प्रारे नर न्याय वीरीतव परेद शरीरवांग मनो भी यम प्रारभते नर न्याय वीपरीत वे त्य हेतव अन्वय एवं नर मनुष्य शरीर वांग मनोभी मन वाड़ी और शरीर से न्याय शास्त्रानुकूल वा अथवा विपरीतम वा विपरीत वरीत यम जो कुछ भी कर्म प्रारम्भ करता है तस्य ते ये पंच पाँचों श्युवात् नश्यसी दुर्मती पदछेदी कर्ता आत्मा केवल तोय पश्य अकृत बुद्धि न सह पश्य दुर्मति अन्वय शुद्धार्थ परंतु एवं ऐसा सखी होने पर ही यह जो मनुष्य अकृत बुद्धि अशुद्ध बुद्धि होने के कारण तत्र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 तीन प्रकार का कर्म संग्रह कर्म संग्रह है ज्ञानम कर्म चर्ता चीधव गुण रोच्यते रोचते गुण संख्या ने यथाव्य ज्ञानम कर्म च कर्ता च रोचते गुण संख्या ने यथावान अन्वय एवं शब्दार्थ गुण संख्या ने गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञानम ज्ञान च और कर्म कर्म च तथा कर्ता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 अभक्तम विभक्तेशान्य सात्व सर्वूतेसुन एक भाव अव्यय्छ से अभक्त विभक्तु तत्म विधि सात्विकन्वय श्रद्धा येन जिस ज्ञान से मनुष्य विभक्शु पृथक पृथक सर्वभूतेषु सर्वभूतों में एकम एक अव्ययम अविनाशी भावम परमात्म भाव को अविभक्तम विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है उस ज्ञानम ज्ञान को तो तुम सात्विक, विधि, वेषु भूतेष् तुद्धिराजसम पदछेद पृथक्न यृथ्विधान वे की सर्वेश भूत ज्ञान विदिराज अन्वय एवं जो किस ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतेश भूतों में पृथक विधान भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावान नाना भावों को पृथक अलग अलग व्यक्ति जानता है तब उस ज्ञानम ज्ञान को तू राजस विधि ज्ञान यद तू कृष्ण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 सात्विक अर्थ से रहित और अल्पम तुच्च है तमसम तामस उदाह गया है राग देश कृतम अकलपे सुना कर्म युच्य पर छेद नियतम संगरहित राग द्वेश सुना कर्म उच्यते। यत उच्यते। उचते अनवय क्यों यत् जो कर्म कर्म नियतम शास्त्र विधि नियत किया हुआ और संग्रहित कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा अफल फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा राग बिना राग द्वेश के प्रीतम हो वह सात्विक उच्यते कहा जाता है यद तू काम सुना कर्म साहारेण व पुनः क्रियते बहुलायासम पदछेद कामे सुना कर्म साहंकार बहुलायास त्राज परंतु अन्वय जो कर्म कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है पुनः तथा कामेप सुना भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा वा या याहकारण अहकार युक्त पुरुष द्वारा क्रिय किया जाता है त वह कर्म कहा गया है अनुबंधम अब क्षय हिंसा अनवेक्षदारभ्यसे कर्म यते पदछेद अनुबंधम क्षय हिंसा अनेक पौरुषम मोहा आरभ्य से कर्म ये अन्वय एवं यत् जो कर्म कर्म अनुबंधम परिणाम क्षय अन हिंसा हिंसा च और पौरुषम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 रागी कर्म फल सू, हिंसात्मको सूची हर्ष शोकान्वित करता राजेद कर्म फल प्रयसु लुबित्मक असुचि हर्ष शोकान्वता कर्ता राज सह परीर्तिवय क्यों शब्दार्थ कर्ता कर्ता, रागी असक्ति से युक्त कर्म फल प्रेषु कर्मो के फल को चाहने वाला और लोभी है तथा हिंसात्मक दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला अशोचि अशुद्धाचारी और हर्ष शोकान्वित हर्ष शोक से लिप्त है वह राज गया है अयुक्त प्राकृत स्तब्ध शठो नैष विषादी तामस उच्यते चर्तामस उच्य सेयुक्त प्राकृत स्तब्ध नैत अलस विषादी दीर्घ सूत्री चाहता तामस उच अनु शब्दार्थ करता करता अयुक्त अयुक्त प्राकृत शिक्षा ऐसी रहित स्तब्ध घमंडी शूर्त नैश्कृत और दूसरों की जीवका का नाश करने वाला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 वह तामस उच्य से कहा जाता है बुद्धेर धृते गुड़ तस्वी प्रोच्य मान शेषेण पृथक धनंजया बुद्धेर भेद धृतेचतस्त्रिध्सिड़ु शेषेण पृथक धन अनजय धन अब तो बुद्धे बुद्धि का च और धृते धृति का एवं भी गुणतः गुणों के अनुसार त्रिविधम तीन प्रकार का भेदम भेद मैं मेरे द्वारा प्रशेषण संपूर्णता से पृथक विभाग पूर्वक रोच्यम कहा जाने वाला श्रीणु सुन प्रवृत्तिमचा निवृत्तिमचा निवृत्ति च कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्ष बुद्धि पार्थ सात्विकी सदी प्रवृत्ति च निवृत्ति च कार्य कार्य भया भय बंधम मोक्ष बुद्धि सा पार्थ सात्विकी अन्वय शुद्धार्थ पार्थ पार्थ या जो बुद्धि प्रवृत्ति प्रवृत्ति मार्ग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 मोक्षम मोक्ष मुख्छ को यथार्थ जानती है सा वह बुद्धि बुद्धि सात्विकी सात्विकी है यया धर्मम धर्म च कार्यम क्या चा कार्य में यथावत प्रजानती बुद्धि का पार्थ राजेद यया धर्मम अधर्मम च कार्य च कार्यम एवं चयथावत प्रजा नती बुद्धि का पार्थ, पार्थ हे पार्थ मनुष्य जया जिस बुद्धि के द्वारा धर्मम धर्म च और अधर्मम अधर्म को तथा कार्यम कर्तव्य च और अकार्यम अकर्तव्य को भी अयथावत यथार्थ नहीं प्रजानाथी जानता सा वह बुद्धि बुद्धि राजसी राजसी है अधर्म धर्म मिथि या मनतेम तवृता सर्वान् बुद्धि सा ता पार्थतामसी परेद अधर्म धर्ममें तमसा आवृता सर्वार्थ विपरीतांश बुद्धि सा ता पार्थतामसी अन्वय एवं शब्दाथ पार्थ अर्जुन या जो तमसा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 ता वह बुद्धि बुद्धि कामसी कामसी है धारियते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे नव्यभिचारिण्यात्विकी कल्द धृती ययाधार्यते मन प्राणेन्द्रिय क्रिया योगे नव्यभिचारिण्या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 अव्यविचारणी धारणा शक्ति है धृत्या धारण शक्ति से मनुष्य योगेन, ध्यान योगे ध्यान योग के द्वारा मन प्राण इंद्रिय क्रिया मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धार्ते धारण करता है वह धृती धृति सात्विकी सात्विकी है यू धर्म काम धृत्या प्रसंगेना प्रसंगी धृती सा यया तो धर्म काम धृत्या धारियते अर्जुन प्रसंगेना न फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राज के शब्दाथ परतु पार्थ पार्थ अर्जुन अर्जुन फलाकांक्षी फल इच्छा वाला मनुष्य या जिस धृत्या धारणा शक्ति के द्वारा प्रसंगेन अत्यंत आसक्ति से धर्म का धर्म अर्थ और कामों को धार्यते धारण करता है वह धृति धारण शक्ति राजसी राजसी है राज शोक विषादमदमे न मुंशती दुर्मेधा धृति साम से भयम शोकम विषादमदम एव नीमुंच की दुर्मेधा धृति कामसी अनवय शुर्मेधा दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस दृष्ट्या धारण शक्ति के द्वारा स्वप्नम निद्रा भयम भय शोकम चिंता चा और विषादम दुख तथा को तथा मदम उन्मत्तता को एवं भी नुंच नहीं छोड़ता अर्थात धारण किए रहता है सा वह धीति धारण शक्ति सामसी तमसी है सुखम तिदानी त्रिविधम श्रेणु में भर कर अभ्यासम से गेद सुखम तो इधानिव से भरतर्षभ अभ्यास रे युखा चगछति यद्रेस्व परिणामे मृतोपमं तुखम सात्विकोक्त आत्मबुद्धि प्रसादज पदछीद इव अमृतोपमं अमृतोपम तुखम सात्विक्थ भरतर्ष भरतश्रेष्ठ इधान अब त्रिविधम् तीन प्रकार के सुखम सुख को तु भी तु मे मुझसे जिस सुख में साधक मनुष्य अभ्यास भजन ध्यान और सेवा आदि के अभ्यास से रमते रमण करता है क्या और जिससे दुखांतम दुखों के अंत को निगत क्षति प्राप्त हो जाता है यत जो ऐसा सुख है तक वह अग्रे आरम्भ काल में यद्यपि विषम विष वीश के तुल्य प्रतीत होता है परंतु परिणामी परिणाम में अमृतोपम अमृत अम्रित के तुल्य है अतः इसलिए तक वह आत्मबुद्धि प्रसाद परमात्म विषय बुद्धि के प्रसाद से उत्पन्न होने वाला सुखम सुख सात्विक सात्वी प्रोक्तम कहा गया है यत दग्रे अमृतोपमं संयोगा यद्रे अमृतोपम परिणाम तत्म राज संयोगात अमृतोपमं द्रिय संयोग अग्रे अमृतोपम परिणाम तुखम राजमृतम अन्वय यत् जो सुखम सुख वित्रिय संयोगात विषय और इंद्रियों के संयोग से, से भवति होता है तत वह अग्रि पहले भोग काल में अमृतोपम अमृत के तुल्य प्रतीत होने पर भी परिणाम में विषम विष के केव तुल्य है अतः इसलिए सुख राजसम राजस स्मृत कहा गया है प्रमादोत्थम यद्रे यत पदछेद यद्रेबंधे सुखम मोहनम आत्मन निद्रल प्रमादोत्थम तत्म उदाहतम अनवय यत् जो सुखम सुख अग्रे भोग काल में कथा अनुबंध परिणाम में ची आत्मन आत्मा को मोहनम मोहित करने वाला है त्राल से प्रमादोत्थम आलस और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामसम तामस कहा गया है न तस्ती पृथिव्या पुनः सत्तम मुक्तम प्रकृतिजैर्मुक्त यदि परेद अस्ति देवी नदस्ते पृथिव्या मुक्त ये गुणे अन्वय शब्दार्थ शब्दी पृथ्वी में वा या देवी आकाश में अथवा वेष देवताओं में पुनः तथा इनके सिवा और कहीं भी वह ऐसा कोई भी सत्व न नहीं पकती है जो प्रकृति, प्रकृति से उत्पन्न एवं इन त्रिव्री तीनों गुण गुणों से मुक्तम हो? ब्राह्म क्षत्रियम शुद्र परंत कर्माणी प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभुद्राह्म क्षत्रियम शुद्रण पर कर्मी प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभु गुण अनवय शुद्धाक्ष ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के क्या तथा शूद्रणाम शूद्रो के कर्मा कर्म स्वभाव प्रभवी स्वभाव से उत्पन्न गुण गुणों के द्वारा प्रविभक्तानी विभक्त किए गए हैं श्रमो दम तप शौच शांति राजस्ति ब्रह्म कर्म स्वभावज कर दम तप शौच शांति आर्जम एवानम विज्ञान आस्तिम ब्रह्म कर्म स्वभावज श्रम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 ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म हैं। शौर्य तेजो धृतीक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानीश्वर भाव छात्र कर्म स्वभावज कदच्छेद शौर्य तेज धृतिदाख्यम युद्धे चप्पी अलायनम दानम ईश्वर छात्र कर्म स्वभावजम शुद्धार्थ शौर्य सुवीरता तेज तीज धीति धैर्य व्याख्यम चतुर्ता च और युद्धे युद्ध में अभी भी अपलायनम न भागना दानम दान देना च और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 ोरक्ष वणिज्यम वैश्यकर्म स्वभाव परिचर कर्म शूद्री स्वभाव पदच्छेद कृषि गोरक्ष वैश्य वैश्यकर्म स्वभाव परिचरत्मक कर्म शूद्री स्वभाव अन्वय शब्द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 स्वाभाविक कर्म कर्म है स्वे स्वे कर्मण्यभि संसिधि लभते नर स्वकर्म निरत यथा विंदती तिणु अद्षेद स्वे स्वे कर्मणि अभीरत संधि लभते नर स्वकर्म निरतः यथा यदती मन अपने, अपने स्वाभाविक कर्मी कर्मो में अभिगता तत्परता से लगा हुआ नर मनुष्य संसिधि भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को लभते प्राप्त हो जाता है स्वकर्म निरता अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य यथा जिस प्रकार से कर्म करके सिद्धि परम सिद्धि को विंदी प्राप्त होता है उस विधि को तु सुन यत प्रवृत्ति भूतान सर्वमिद स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धिम विंदती मानव पदछीद यूताकर्मण अभ्यर्थ्य सिद्धिम विंदती मानव यतः से भूता नाम संपूर्ण प्राणियों की प्रवित्ति उत्पत्ति हुई है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 श्रेयान स्वधर्मो विगुड़ पर अनुदेव विगुण पर अनुम कर्मोतिषम अन्वय कंशा स्वुषिता अच्छी प्रकार आचरण किए हुए पर धर्मांत दूसरे के धर्म से विगुण गुड़ रहित अपी भी स्वधर्म अपना धर्म श्रेयान श्रेष्ठ है युकी स्वभाव नियतम स्वभाव से नियत किए हुए कर्म स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य फिर पाप को न नहीं आपनोति प्राप्त होता है सहजम कर्म कौनते न त्यजेत सरवारेण धूमेना वृताेद सहजम कर्म कौन तेय सदोषम अ त्यजेत सर्वरम्भा दोषेण धूमेन अग्नि आवृता अनव एवं शुद्धार्थ कौनते पुत्र सदोषम दोषयुक्त होने पर अपी भी सहजम सहज कर्म कर्म को न नहीं त्यजित्यागना चाहिए क्योंकि धुमे नुए से अग्नि अग्नि की इव, सभी कर्म किसी न किसी दोषेण दोष से आवृता युक्त हैं असक्त बुद्धि सर्वत्र जीतात्मा विगत स्प्रिया कर्म्या सिद्धिं पराम असक्त सर्वत्र जीतात्मा विगति स्पृह न सिद्धि पर अन्वय सर्वत्र, सर्वत्र।, सर्वत्र। आसक्त बुद्धि, आसक्ति रहित बुद्धि वाला विगत स्प्र रहित और जीत आत्मा, जीते हुए अंत करण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा परमा उस परम नेस्कर्म्य सिद्धिम, नेस्कर्म्य सिद्धि को अधिक छति सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा निबोध में समस न कौनतेय नि पदच्छेद सिद्धि प्राप्त यथा ब्रह्म तथा आपनोती निबोध में समसन एव निष्ठा ज्ञानस्य से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 प्राप्त होता है तथा उस प्रकार को कौनते है कुंसी पुत्र तु समासे नक्षेप में एव ही मै मुझसे निबोध समझ बुद्धिया विशुद्धिया युक्त तो धृत्यात्मान नियम च बुद्धिया त्यक्ता पदछेद्या आत्मा चीन विषया यत्वा य ध्यान योग परो नि वैराग्यम विविक्त सेविलघवाति यत्वा यनस ध्यान योग परि अहंकारं बलम दर्पम कामं क्रोधम पिग्रह विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भूयाय पर छेद अहंकार बलम दर्पम काम क्रोधम पिग्रह निर्म शांत कल विशुद्धया विशुद्ध बुद्धया बुद्धि से युक्त युक्त तथा लघवासी हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला शब्दादिन, शब्दादी शब्दादी विषयों को त्यक्वा त्याग करके सेवी, एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला द्वितीय सात्विक धारण शक्ति के द्वारा आत्मान अंतकरण और इंद्रियों का नियम संयम करके यथवा कायमानस मनवाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला राग देशों राग द्वेष को व्युदस्य सर्वथा नष्ट करके वैराग्यम भली भांति दृढ़ वैराग्य का समुपाश्रित आश्रय लेने वाला तथा अहंकारम अहंकार बलम बल दर्पम घमंड कामम काम क्रोधम क्रोध च और परिग्रहम परिग्रह का विमुच त्याग करके नित्यम निरंतर ध्यान योग पर ध्यान योग के पारायण ममता रहित और शांता, शांत शांति युक्त पुरुष ब्रह्म भूयाय भूयाचिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का कल्प पात्र होता है प्रसन्नात्मा न कांक्ष लद छेद ब्रह्म भूत प्रसन्ना शोचती न कांती तुम सर्व भूतेषु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 आकांक्षा ही करता है ऐसा सर्वेशु समूतेशु प्राणियों में सम वाला योगी पराम मद मेरी पराभक्ति को लभते प्राप्त हो जाता है भक्तिया भी जानती या वन्य ततो माम विशते विशते अभिजानाति अस्मि जा भक्त्या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 मजको तत्वत जान ज्ञात्वा तदनतरम तत्काल विष्व से मुझ में प्रविष्ट हो जाता है सर्वकर्माण्य सदा कुरश मत प्रसाद आप सदा कुर्वाण मदव्यश्रय मत प्रसादा तब अपनोति शाश्वत पदम अव्ययम् अन्वय इयं शब्दार्थ मदव्यश्रय मेरे परायण हुआ कर्मयोगी योगी तो सर्वकर्माणी संपूर्ण कर्मों को सदा सदा कुर्वाड़ करता हुआ अपी, भी मत प्रसादात मेरी कृपा से शाश्वतम सनातन अव्ययम अविनाशी पदम परम पद को प्राप्त हो जाता है चेतसा सर्व कर्माणी मई सन से मत पर बुद्धि योग्रित मतचित सत्सव चेतता सर्व कर्मा संस मत पर बुद्धि योग्रित मित सततव अनुदार्थ सर्व सर्वकर्माणि सब कर्मों को चेत मन से मई मुझमे सन से अर्पण करके तथा बुद्धि योगम समबुप योग को उपासबन करके मत पर मेरे पराया मच्चित मुझमे चित्त वाला भव हो मचित्त सर्व दुर्गा मत, मत प्रसादा करहकारा मच्चित सर्व दुर्गा मत प्रसाद अहंकारात्र अन्वय एवं शुद्धा मच्चि मुझ में चित्तवाला होकर तू प्रसाद मेरी कृपा से सर्वदी समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा अर्थ और चेत यदि अहंकारात अहंकार के कारण मेरे वचनों को नोत्य सुनेगा तो विन नष्ट हो जाएगा अर्थात परमार्थ से भ्रष्ट हो जाएगा यदंकार आश्रि न मे मिथ्य व्यवसायस्ते प्रकृति स्वक्ष्य सेहंकार आश्रि नोत्य मनसे मिथ्या एस व्यवसाय थे प्रकृति ताम नियोक्षती अनवय शब्दार्थ जो तू अहकार अहंकार का आश्रित आश्रय लेकर यह मन से मान रहा है की नोत से मैं युद्ध नहीं करूँगा ते तेरा ईश यह व साय है यूँ क्योंकि तेरा प्रकृति स्वभाव तुझे झेक्षति जबरदस्ती युद्ध में लगा देगा स्वभाव कौंते निबद्ध स्व कर्मणा कर तुम ने सो पी तरचे स्वभाव जैन कौनते निब्द स्व कर्मणा कर मोहात करीष कौनते पुत्र यम को तू मोहात् मोह के कारण कर्तुम् करना न नहीं इच्छसी चाहता तत उसको तको भी स्व अपने पूर्वकृत स्वभावजिन स्वाभाविक कर्मरा कर्म ऐसी निबद्ध बंधा हुआ अवश पर होकर ईश्वर सर्वभूता नाम रिदेशर्जुन ठतिमयन सर्वूताूढ़ा मयया पदछेदूता रिदेश अर्जुन ठतीमय सर्वूताूढ़ा मायाया अन्वय इव शब्दारजुन अर्जुन यंत्रूढ़ा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 है शांति प्राप्यसी शाश्वत तम शरण गर्व भारत शांति शाश्वतम श्रद्धार्थाव सब प्रकार से सम उस परमेश्वर की एव शरणं, शरण में गच्छ जा तत्प्रसादा उस परमात्मा की कृपा से परम परम शांति को तथा सनातन स्थानम धाम को प्राप्त स्थान परे ज्ञान गुह्यादूतर मैं तेषेण यथे तथा कुर पदछेद इति आख्यात गुहैयाद गुह्यतर मैं अशेषेण यू अन्वय शब्दाथ्रकार युह्या से भी गुह्यतरम अति गोपनीय ज्ञानं ज्ञान मैं मैने ते तुझसे आख्यातम कह दिया अब तुत इस रहस्ययुक्त ज्ञान को अशेषण पूर्णतया विमृश भली भांति विचार कर यथा जैसे इच्छसी चाहता है तथा वैसे ही कुरु कर सर्वगुहतम भूय श्रेणु मे पच इष्टी मे दृढ़ हितम् वक्ष गुह्यूय श्रेणु मे परमं वच इष्ट असी मे दृढ़ तत हितम् तेहित अन्वय एवं शब्दाथूह्यतम पूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय में मेरे परमं, परम परमरहस्युक्त वच वचन को तु भू भी श्रीणु सुन तु मै मेरा दृढ़ प्रिय अति है तत इससे इति यह तम, परम हित कारक वचन मैं ते तुझसे वक्ष्यामि कहूँगा मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मा मैं वैश्यसी सत्यम थे प्रति जाने प्रियो मन मना भव मद भक्त मद्या जी माम नमस्कुरु माम एवं एस सत्यम ते प्रति प्रिय प्रिय असीमे अनवय शब्दार्थ मन मना मुझ में मन वाला भाव हो मद भक्त मेरा भक्त भाव बन मद्या मेरा पूजन करने वाला भाव हो और माम मुझको नमस्कार प्रणाम कर एवं ऐसा करने से तु माम मुझे ही प्राप्त होगा यह मैं ते तुझसे सत्यम सत्य प्रतिजानी प्रतिज्ञा करता हूँ यत क्योंकि तू मैं मेरा प्रिय अत्यंत है प्रिय हैजेक शरण व्रज अहम वापेभ्यो मोक्षयिष्यामी माशुच पदछेदर्मा परज्यमेक शरण व्रज अहम पेभ्य मोक्ष माँ शुच अन सर्वधर्मान संपूर्ण धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मुझमे परित्यज्य त्याग कर तू केवल एकम एक माम मुझ सर्वशक्तिमान सर्वधार परमेश्वर की ही शरण शरण में व्रज आजा अहम मैं तुझे सर्व पापीभ्य सम्पूर्ण पापों से मोक्षिष्यामी मुक्त कर दूंगा तू शोक मत कर ते इदम तेना न न न च शुश्रूषवाच्यम नम य अन्वय एवं शुद्ध ते तुझे इदम यह गीतारूप रहस्यमय उपदेश कदाचन किसी भी काल में न न तो अतपस्काय तप रहित मनुष्य से वाच्यम कहना चाहिए न न अभक्ताय भक्ति रहित से क्या और न न अशुश्री बिना सुनने की इच्छा वाले से ही वाक्यम कहना चाहिए तथा यह जो माम मुझ में अभिशूति दो दृष्टि रखता है तस्मय उससे तो कभी भी न नहीं कहना चाहिए यह इम परम मद्भक्ति भक्ति मयि परामे से संशय पदछेद यम पदभक्सुअ भक्ति मयि परां कृत्ष्य असंशय अन्वय श्रद्धा यह जो पुरुष मई मुझमें पराम परम भक्तिम प्रेम कृवा करके इम इस परमम परम गुहम रहस्ययुक्त गीता शास्त्र को मद भक्तेशु मेरे भक्तों में अभिधाषति कहेगा स वह माम मुझको एव ही प्राप्त होगा असंशय इसमें कोई संदेह नहीं है मनुष्य सु मनुष्येश्चिन में प्रिय कृतम भविता न मैं तस्मात्भुवी पद छेद नस्मत मनुष्यु कस्िद में प्रिय कृतम भविता न मैं तस्मा प्रियतर भुवी अन्वय एवं श्रद्धार्थ तस्मात् उससे बढ़कर मैं मेरा प्रिय कृतम कार्य करने वाला मनुष्य मनुष्यों में कश्चित कोई क्य भी न नहीं है क्य तथा भूवी पृथ्वी भर में तस्मात उससे बढ़कर मैं मेरा प्रियतरह प्रिय अन्य दूसरा कोई भविता भविष्य में होगा भी ना, नहीं ते यम धर्म संवाद ज्ञानये नेनाहति मे मत पदछेद्यम धर्म संवाद ज्ञानय श्याम इति जो पुरुष इमम इस धर्म में आवयो हम दोनों के संवादम संवाद रूप गीता शास्त्र को अध्ययत पढ़ेगा तीन उसके द्वारा क्या मैं ज्ञान यज्ञ ज्ञान यज्ञ से इष्ट पूजित श्याम होगा इति ऐसा में मेरा मति मत है श्रद्धावानन सूयचु यादपियो नरह सोपि मुक्त शुभा श्रद्धावान्न अनसूय श्रृणुयाद नर सी मुक्त शुभान लोकान प्राप्त पुण्यकर्माण अन्वय शब्दा यो नर मनुष्य श्रद्धावान श्रद्धायुक्त छोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का अपि श्रवण भी करेगा सह वह अपि भी पापों से मुक्त मुक्त होकर पुण्यकर्मणाम उत्तम कर्म करने वालों की शुभान श्रेष्ठ लोकान लोकों को प्राप्त या प्राप्त होगा कच्चिदे तत्तम पार्थ स्वयं काग्रेण चेष्टा कच्चित ज्ञान सम्मोहा प्र नष्ट से धनंजय पर छेद कच्चित श्रुत पार्थ त्वया चेतसा कच्चित अज्ञान सम्मो प्र नष्ट अन्वय पार्थ, पार्थ कच्चित क्या इस एक तीता शास्त्र को त्वया तूने एकाग्रेण चेतसा सा एकाग्र चित से श्रुतम श्रवण किया और धनंजय, धनंजय कच्चित क्या ते तेरा अज्ञान सम्मोह, अज्ञान जनित मोह प्रन नष्ट हो गया अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृति लत्सादन मयाच्युत स्थितोस्मी गत संदेह करी से वचनम तौच्छेद नष्ट मोह स्मृति ला मैं अच्युत स्थित अस्मी गेह करी से वचन तौ अन्वय शब्दारच्युत हे अच्युत तत्प्रसादा आपकी कृपा से मम मेरा मोह मोह नष्ट नष्ट हो गया और माया मैने स्मृति स्मृति लब्धा प्राप्त कर ली है अब मैं गत संदेह संशय रहित होकर स्थित स्थित अस्मी हूँ अत तो आपकी वचनम आज्ञा का पालन करूंगा संजय उचम वासुदेव पार्थस्मन संवाद स्रोसम अद्भुत इति अहम् परसुदेवस्थ पार्थस्य महात्मन संवाद इम असम अद्भुतम रोमहर्षण अन्वय शब्दार्थ इति इस प्रकार अहम मैंने वासुदेव श्री वासुदेव की छात्मन महात्मा पार्थस्य से अर्जुन के इम इस अद्भुतम अद्भुत रहस्य युक्त रोमहर्षण रोमांचकारक संवाद को अश्रोसम सुना व्यास परम् प्रसाद कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं व्यास प्रसादात् अहम् पदक्षीद्यास प्रसाद योगम कृष्णात् साक्षात कथियत स्वयं अन्वय एवं व्यास प्रसादा श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर अहम् मैंने एक इस परम परम गुहम गोपनीय योगम योग को अर्जुन के प्रति कथयत कहते हुए स्वयं स्वयं योगेश्वरात, योगेश्वर स्वयेरा योगेशर से भगवान्नी प्रत्यक्ष सुना है श्रुतवान्ना राजस्मृत संस्मृ संवादमी मद्भुत केशवार्जुनो पुण्यम हिसाब च मुहुर्मुहु पदछेद राजन संस्मृत इमम संवाद इम अद्भुत केशवाजुनोणी च मुहुर्मुय श्रद्धा राजन हे केशवार्जुन्योह भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इमम इस रहस्य युक्त पुण्यम कल्याण कारक च और अद्भुतम अद्भुत संवादम संवाद को संस्मृत संस्मृत पुनः पुनः स्मरण करके मैं मुहर मुहू बार बार हृष्यामी हर्षित हो रहा हूं हूँ तस्मृत्य संस्मृत रूपमत्य अद्भुत हरे विस्मयो में महान राजन ृष्यामी च पुनः पुनः पदछेद तस्मृत्य संस्मृत अद्भुत हरे विस्मय राजन पुनः पुनः अनवय श्रद्धा राजन हे राज श्री हरि की अत्यंत अद्भुतम विलक्षण रूपम रूप को भी संस्मृत्य संस्मृत पुनः पुनः स्मरण करके मैं मेरे कितने महान महान विस्मय आश्चर्य होता है क्या और अहम मैं पुनः पुनः बार बार ऋष्या हर्षित हो रहा हूँ यत्र यत्र पार्थो तत्र धर भूति ध्रुवा यत्र यत्र योगेशर कृष्ण तत्र त्रीवीज भूति ध्रुवा नीति मतिम अन्वय एवं शब्द यत्र योगेश्वर कृष्ण भगवान श्री कृष्ण है और यहाँ धनुरा गांडी धनुषधारी पार्थ अर्जुन है तत्र वहीं पर श्री श्री विजय विजय भूति विभूति और ध्रुवा अचल नीति निति है, इति ऐसा मम मेरा मति मत है ओम तत्व श्रीमदवदीतासु उपनिष्सु ब्रह्म विद्याम शास्त्री ह्री कृष्णाजुन संवादे मोक्ष संयासी योगो नाम